राजा की इस प्रार्थना को याचना को सुनकर समय तक मणि राजा को दे दिया उस मणि को बांधकर राजा अपने नगर में आया लोग उसको सूर्य जानकर उसके पीछे पीछे भागने लगे पूर्व और अनंतपुर के लोगों को विस्मय में डालकर वह राजा शक्रजीत अपने भाई प्रसैनजीत के पास पहुंचा और बड़े प्रेम पूर्वक उस दीव्य मणि को प्रदान किया। इस सेमंतक मणि के विषय में यह बात प्रसिद्ध है कि वह जिस राष्ट्र में रहेगी वहाँ मेघ समय पर वर्षा करेंगे और व्यादु का डर नहीं रहेगा। गोविंद के मन में उस मणि को लेने की इच्छा थी, किंतु सामर्थ्यवान होने पर भी उन्होंने परसेनजीत से नहीं छीना। एक बार राजा परसेनजीत सेमंतक मणि मणि को धारण करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गए उसी सेमंतक मणि के कारण एक सिंह ने उनको मार डाला रिच राज जामवान ने उस सिंह को मार डाला और मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए वृषणी और अंधक वंश के लोगों ने इस हत्या की संक्षा भगवान कृष्ण पर की साम्यंता कमणि के लोभ से कृष्ण ने ऐसा किया ऐसी शंका सबको होने लगी यह सुनकर कृष्ण भगवान को लोगों की ऐसी शंका करना सहन नहीं हुआ और उस रहस्य का पता लगाने को जंगल को चले गए और जहां प्रसेनजीत सिकार खेलने के लिए गए थे उसी ओर उनके पदचिन्हों को देखते-देखते आगे बढ़े तोहा विंध्याचल और रक्षवान पर्वत पर घूमते-घूमते श्री कृष्ण ने घोड़े सहित प्रसन्नचित्त को मरा हुआ देखा परंतु मणि को नहीं देखा थोड़ी दूर पर एक सिंह को भी मरा हुआ देखा वहां पर रीच के पैरों के निशान थे ये साफ मालूम हो था कि सिंह को किसी रीछ ने मारा है उसी रीछ के पदचिन्हों के द्वारा ऋज की गुफा का पता लगाया श्री कृष्ण ने उस विशाल गुफा में स्त्री की आवाज सुनी हे श्रेष्ठ ब्राह्मणो उस गुफा में जामवान के लड़के को धाय बड़े प्रेम से उस सेমন্তक मणि को दिखलाकर बेटा रो मत इस प्रकार कहकर खिला रही थी धाय बोली प्रसेनजीत को सिंह ने मारा सिंह को जांबवान ने मारा है मेरे सुकुमार बेटे तुम रो मत क्योंकि यह मड़ी तुम्हारी है धाय की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उस गुफा में शीघ्रता से प्रवेश किया और वे गुफा के पास ही जीत को मरा हुआ देख गुफा में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने रीझ के राजा जामवान को देखा फिर उसी गुफा में ही जामवान और वासुदेव का युद्ध हुआ गोविंद ने 21 दिनों तक बाहु से युद्ध किया। इधर श्रीकृष्ण के साथियों ने भी श्रीकृष्ण के गुफा में पहुंच जाने के बाद बहुत समय होता देख तो द्वार का पुरी को लौट आए और श्रीकृष्ण तो मारे गए ऐसी प्रसिद्धि हो गई। इसके बाद भगवान वासुदेव ने महाबलशारी रीच राजा को परास्त कर दिया। भगवान के तेज से प्रभावित होकर जामवान ने अपनी कन्या जामवती को और सम्यंतक मणि को भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया इस प्रकार सम्यंतक मणि को प्राप्त कर श्री कृष्ण अपने पुरुषार्थ द्वारा अपना अपिश्यत दूर किया और सम्यंतक मणि को लेकर समस्त सातत्व वंशों के सामने चक्रजीत को प्रदान किया और इसके बाद मधुसूदन भगवान ने अपने घर लाकर जाम्बवती के साथ विवाह किया भगवान श्री के ऊपर फैलाई गई इस झूठी अपकीर्ति को दूर करने का वर्णन जो पढ़ता है उसको कभी भी इस प्रकार की अपकीर्ति का पात्र नहीं होना पड़ता चक्रजीत की 10 स्त्रियों ने जो सब आपस में सगी बहने थी उन्होंने सौ पुत्र उत्पन्न किए उनमें तीन ही अधिक प्रसिद्ध हुए सबसे बड़े पुत्र का नाम भृंगकार था अन्य दो पुत्रों का नाम व्रतपति था तथा सुप्रिय अंपवान था भृंगकार की पत्नी द्वारवती के तीन सर्वगुण संपन्न कन्याएं हुई इनमें परम सुंदरी सत्यभामा परम तेजस्वीनी थी पिता ने उनका विवाह कृष्ण के साथ करने की सोची कृष्ण ने सिमंतक मणि जब शक्रजीत को दे दी थी तब उस मणि को प्रभु ने पहन लिया भोज वंशीय शतधनुवा ने उससे उस, उस मणि को छीन कर अक्रूर कर दिया शतधनुवा ने उसके बदले अक्रूर से सत्यभामा की प्राप्ति के लिए सहायता की अक्रूर ने मणि लेते समय उससे प्रतिज्ञा करा ली कि इस षड्यंत्र का किसी को पता ना लगे कृष्ण जब तुमको पीड़ित करेंगे तो हम हम सब तुम्हारी सहायता करेंगे क्योंकि द्वारकापुरी के सभी लोग हमारे वश में हैं रात्रि के समय सोते हुए भंगकार को शतधनुवाने मार डाला पिता के मारे जाने पर सत्यभामा बहुत दुखी हुई और रथ पर चढ़कर वार्णावत गई वार्णावत में पांडवों के जल जाने पर श्री कृष्ण का आए और अपने भाई हलधर जी से सभी बातें की और बोले सर्वशक्तिमान जिस मणि के लिए सिंह ने परसेनजीत को मारा था उसी के कारण शतधनुवाने शत्रुजीत को मार दिया है मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप शतधनवा का वध कर दें, महाबलवान भोज का संधार करने के बाद ही इसको समंतक मणि मिल सकेगी। इस प्रकार विचार करने के बाद श्रीकृष्ण और शतधनवा में महान युद्ध छिड़ गया। पूर्व में हुई प्रतिज्ञा के अनुसार शतधनवा ने लड़ाई के मैदान में अक्रूर को देखना चाहा, परंतु दसों दिशाओं में देखने पर भी अक्रूर का कहीं पता ना चला हृदय से मित्र और सहायता में समर्थ होते हुए भी अक्रूर शतधनुवा की सहायता के लिए नहीं आए उससे शतधनुवा बहुत घबराया और अपनी विज्ञाक हृदय नाम की घोड़ी पर सवार होकर युद्ध भूमि से भाग निकला उस घोड़ी के वेग को सोयोजन देखकर श्रीकृष्ण ने शतधनुवा का पीछा किया हे अत्यंत परिश्रम के कारण पसीने से तर होकर उस घोड़े के प्राण निकल गए इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम से कहा कि आप यहीं ठहरिए देखो वह घोड़ी तो मर गई है मणिकों में पैदल ही शतधनवा से छीनकर ले आता हूं ऐसा कहकर भगवान अचूत ने पैदल दौड़कर मिथिला के राजा शतधनवा को मार डाला किंतु उसके मार देने के बाद भी मणि उसके पास ना मिली शतधनवा को मारकर जब भगवान श्री कृष्ण लौटे तो बलराम जी ने उनसे सम्यंतक मणि को मांगा तो श्री ने कहा कि उस पर मणि नहीं मिली इस प्रकार बलराम भगवान श्री पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कृष्ण को बहुत धिक्कार और कृष्ण से कहा कि भाई के नाते मैं तुमको छोड़ देता हूँ, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं भी जा रहा हूँ, और मेरा द्वार का पुरी से और तुमसे कोई संबंध नहीं है, और ना वृश्चिनी वंशियों से ही कोई संबंध है। इस प्रकार कहकर बलरामजी मिथिलापुरी को चल दिए। मिथिलापुरी में जाकर उनका बहुत स्वागत हुआ, वहाँ पुर गाधी के पुत्र ने उस समंतक मणि के लिए और अपनी रक्षा के लिए एक दिक्षा में कबज़ पहन रखा था। साठ वर्ष के समय में उसने अनेक यज्ञ किए। उस विद्वान के यह यज्ञ अक्रूर यज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उसमें बहुत सा अन्न और दक्षिणा के रूप में बहुत सा धन खर्च हुआ था। इसी बीच में दुर्योधन ने मीठी पुरी में पहुंचकर जी से गदा चलाने की शिक्षा ग्रहण की। इसके बहुत समय बाद भगवान श्रीकृष्ण और वृष्णि तथा अंधक वंशों के लोगों ने बड़ी प्रार्थना करके बलराम जी को प्रसन्न किया और उन्हें द्वार का पुरी चलने के लिए बाध्य किया।